स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट प्रेमपुरी जी महाराज के पुण्य चरणों में वंदन करते हुए आज के इस पवित्र पावन दिवस पर परम पूज्य ब्रह्मवींद स्वामी श्री अखण्डानंद सरस्वती जी महाराज एवं हमारे ब्रह्मश्रद्धेय बाबा जी स्वामी श्री पूर्णानंद सरस्वती जी महाराज आराधन महोत्सव प्रसन्नता पूर्वक मनाने जा रहे हैं बहुत अच्छा लगता है कि जब भी हमारे बीच में बाबा जी हमेशा आते थे और उनके दर्शन और प्रवचन का हमें पूरी लाभ मिलता था आज और जो संचालन जो हमारा हमारे सबके करते हैं वो ईश्वरी है और जब संतों के संचालन की बात आती है तो हमें सोमदत् जी बड़े भाव से कह देते हैं कि गिरीश मैं कर लूंगा उसी भाव से आज पूरा यह कल जो आराधना महोत्सव का विशेष रूप से हम मिले हैं दो संतों के चरणों में हम हमारे भावांजलि और आप लोग बैठकर और हम बैठकर ईश्वर स्मरण करेंगे और संतों के दर्शन और आशीर्वचन का लाभ लेंगे तो संचालन पूरा परम हमारे प्रिय श्रत सोम जी करेंगे ओम नारायण नारायण नारायण नारायण ओं विश्व दर्पण नगरी आत्मनि माया यथा निद्रया यह दृश्यमन नगरीगत प्रबोध समय यहा्रयाकुते प्रबोधसम स्वात्मा दय तस्म श्रीगुरमूर्तनिद् श्री दक्षिणा दक्षिणामूर्तई श्री दक्षिणा मूर्तई स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या ट्रस्ट या जो भी इसका ठीक ठीक नाम है आ, स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आ, उसके कर्ता धरता मतलब ट्रस्टी लोग यहां विराजमान हैं हमारे मधुसूदन भाई गिरीश भाई और अन्य अन्य साहित्य प्रकाशन के ट्रस्टी यहां बैठे हैं ललित भाई राजकुमार जी और ये सब यहां बैठे इसलिए हैं कि हमारे परम पूज्य स्वामी श्री नाम तो यहां लेने की आवश्यकता है नहीं आप लोग परिचित ही हैं आपकी अध्यक्षता में हम लोग ये महाराष्ट्र का 31वां आराधन उत्सव आराधन दिवस मना रहे हैं और इस बीच हमारे विश्वात्मा जी महाराज पधारने वाले थे पर कथपय किसी कारण से वो आज उपस्थित नहीं हो पाए हम, हम लोग उनका आशीर्वाद नहीं ले पा रहे और बीच में हमारे स्वामी श्री कपिल जी महाराज हैं नरेश भाई बैद जी हैं और हमारे शिवराज जी ब्रह्मचारी श्री शिवराज जी महाराज हैं उपस्थित तो हम लोग बड़े प्रेम से बड़ी श्रद्धा से अपने भाव यहां व्यक्त करेंगे सुनेंगे और एक जीवन की आराधना में आराध्य की आराधना में एक आराधक के क्या क्या कर्म हैं, कर्तव्य हैं वो हम आप श्रीमुख से सुनेंगे और इसकी सिद्धि कहां होती है ये कहा जाके रुकता है और रुकता है कि यात्रा है ये सब हम आज ये दिव्य जो ज्ञान है प्रकाश है ये हमारे बीच में वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित होगा और आपके कर्ण कुहरों से वो आपको आत्मसात करना है तो बहुत ही इतना मधुर वाणी है हमको तो जैसे लगता है कोई शहद घोल के कान में डाल रहा हो जो आज अध्यक्षता कर रहे हैं तो ऐसी मधुर वाणी सुनने को मिलेगी और ज्ञान से ओतअप्रोत केवल चीनी होती है तो उसमें सरफर होता है डर होता है कि डायबिटीज हो जाएगी पर शहद के बारे में अभी लोगों का ऐसी अवधारणा नहीं है गुड़ के बारे में ऐसी अवधारणा नहीं है यदि गुड़ पे जीवन हो तो ये मधुर रूप ये हमारे शरकरा रूप है हमारे संत लोग हैं हमारे मध्य में हैं तो अपना काम ही औषधि के करते हैं लगती है ऊपर से वाणी मीठी पर अगर घुस गई तो वो औषधि रूप हो जाता है तो अब मैं इस क्रम में मंगलाचरण के लिए हमारे परम पूज्य पंडित श्री शास्त्री जी विश्वनाथ जी शास्त्र से मैं अनुरोध करता हूं कि आज इस सवेरे आ जाते हैं वहां वेपुल पे महाराज श्री के पाद का पूजन पे बड़े प्रेम से साढ़े पांच तक तो कितने बजे उठते होंगे कितने बजे तैयार होते होंगे तो ये सब सोचने की बाहर की बात है इतनी श्रद्धा नहीं होती इतना प्रेम नहीं होता और आते हैं यहां तक फिर इसके बाद विद्यालय का अपना काम देखते हैं वागर्थाव संपृक् वागर्थ प्रतिप्त जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश अखंड मंडलाकार व्यातम येन चराचर तत्पम दर्शितम यस्म श्री गुरव नम बोलिए स्वामी श्री की प्रेम अखंडानी बोलिए अक्षा नमो नमः नम मंचस्वस्थि सतवृंद नमो नमः नम मंचस्पस्थिता नमो नमः भक्तजना ट्रस्टी महाभागा ब्रह्मलीन पूज्य बाबा जी के चरणों में वंदन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए महाराज जी के आराधना महोत्सव में दो शब्द मेरे लिए हमारे यहां अनेक देवी देवताओं की पूजा का विधान है सभी और धर्म में आप देखेंगे तो इतना विधान नहीं मिलता है जितना हमारे यहां है अनेक देवी देवताओं का विधान करते हुए भी जैसे हम मंदिर में पूजा करते हैं और तीर्थ क्षेत्र में जाकर के पूजा करते हैं गुरु की पूजा करते हैं जैसे ही हम घर में पूजा करते हैं घर के देवालय में पूजा करने की विधियां तो अनेक हैं, लेकिन उस देवस्थान में वैदिक परंपरा ये है कि कैसे रखा जाए देवताओं को तो मूल में ऐसा बताया गया है कि पंच देवता की ही पूजा मान्य है घर में आप पूजा जैसे देवस्थान रहे तो उसमें प्रधानता ये दी गई है कि पांच देवताओं की पूजा हो पंचदेवता पूजन ये पंचदेवता कौन से गणेश जी सूर्य विष्णु शिव और देवी ये पंचदेवता की पूजा का विधान मूल शास्त्रों में मिलता है अब ये पंचदेवता की पूजा होनी चाहिए या पंचदेवता घर में या देवालय में रखे जाए लेकिन रखने की पद्धति क्या है तो उसके लिए निर्णय ये है कि जैसे भगवान शिव हैं तो ईशान में रहेंगे वैसे ही प्रत्येक के लिए वैदिक परंपरा में यह बताया गया है कि कोई सभी देवताओं की पूजा करते हुए भी गणेश जी की आराधना विशेष कर रहा है कोई देवी की आराधना विशेष कर रहा है कोई सूर्य की उपासना करता है कोई विष्णु की शिव की तो उपासना या आराध्य जो देव रहेगा ये वैदिक परंपरा में यह बताया गया कि आराध्य देव पांचों देवताओं के मध्य में रहेगा आपका जो आराध्य देव है कृष्ण पूजा करें शिव पूजा करें गणेश की पूजा करें तो आराधन आपकी जिसकी आराध्य है वो मध्य में रखा जाता है ये पंचदेवता की पूजा का मूल विधान है यही बात यदि हम सभी स्वरूपों को गुरु में देखते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु गुरुदेव महेश्वरा। तो सभी देवता में तो कह रहा हूँ देवता भी उसमें आ जाते हैं और वो ही हमारे आराध्य देव जिसकी आराधन करने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं परम पूज्य महाराज जी के स्वरूप को देखेंगे तो सभी पंचदेवता वहां पे विराजमान है आप कल्पना कीजिए गणेश जी है कि नहीं ललाट में आप देखेंगे तो सूर्य है कि नहीं भगवान शिव के स्वरूप में तो थे ही तो पांचों देवताओं के स्वरूप में आप महाराज जी के स्वरूप को देख लीजिए तो पूर्ण पूर्ण स्वरूप महाराज जी के स्वरूप में प्रकट होता है दिखता है तो मैं तो कहता हूं इसी स्वरूप में आज महाराज जी का आराधन दिवस है दिवस एक है लेकिन हम उसी आराध्य देव की या आराध्य क्या कहेंगे गुरु की हम पूजा करते रहें और हमें आशीर्वाद प्राप्त हो यही मेरे दो शब्द ओम तत्सन बहुत ही सुंदर सुन्दर पंचदेवोपासना की विधि भी बताई थोड़ी और महाराषि का एक संस्मरण याद है इसमें आता है कि परमहंस स्वामी रामकृष्ण के एक शिष्य हुआ करते स्वामी श्री योगानंद जी उनके गुरु थे बीच में एक गुरु शिष्य परंपरा है नहीं रामकृष्ण मिशन में तो उसमें वरिष्ठ बोल सकते हैं तो वो अपने गुरु की आराधना गुरु के चित्रपट में ही सभी देवी देवताओं की आराधना कर लेते थे कभी देवी की आराधना करते थे कभी गणेश की आराधना अपने गुरू जी के ही चित्रपट में सारा का सारा जो विशेष अवसर होता था उस विशेष अवसर पर लक्ष्मी नारायण की पूजा हमारे दीपावली पे कर लेते ऐसे जो भी अवसर आता उत्सव आता उसमें वो करते थे अब हमारी गिरिराज पूजा भी गई है कुछ दिनों पहले हमारे हम यूपी में उत्तर प्रदेश बिहार में इसका तो ज्यादा प्रभाव है मुंबई में तो हमको नहीं मालूम कैसे मनाते हैं गिरिराज पूजा गोवर्धन पूजा बोलते हैं और ये गिरिराज जो है गिरिधरण की जो लीला हुई तो ये गिरीश ही है सबको संभालने का एक काम गिरीश ने भी किया तो हमारे ट्रस्ट का कार्यभार यहां पर सबका प्रतिनिधित्व करते हैं गिरीश भाई ड्रेस वाला तो हम कहते हैं कि आपका क्या भाव है भावांजलि सबकी ओर से देना है और यहां प्रकट करनी है महाराष्ट्र जी के आराधन पे तो अभी करेंगे पहले मधुसूदन जी करेंगे ठीक है तो गिरीश जी और मधुसूदन में कोई फर्क तो नहीं है नाम में तो एक ही भगवान का दोनों नाम है नारायण नारायण नारायण नारायण सभी संतों के श्री चरणों में प्रणाम शास्त्री जी ब्रह्मचारी जी मैं आपसे परिचित नहीं हूं आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज की परंपरा में उनके सुपुत्र उनके सुपौत्र श्री सोमद जी के श्री चरणों में प्रणाम महाराज का पंच भौतिक शरीर हमारे बीच में नहीं है लेकिन फिर भी हमें यह अनुभव होता है कि वे हमारे बीच में हैं रहेंगे हमेशा हमारे बीच में रहेंगे महाराज श्री का प्रेमपुरी आश्रम पर, प्रेमपुरी आश्रम पर इतनी उनकी कृपा थी कि उन्हीं की कृपा से और महाराज श्री प्रेमपुरी जी की कृपा से यह आश्रम अलवरत समाज की सेवा अध्यात्म के क्षेत्र में कर रहा है महाराष्ट्री का प्रेरणात्मक साहित्य, उनके दिव्य प्रेरणात्मक प्रवचन उनके व्याख्यान हम जब सुनते हैं पढ़ते हैं एक जीवन में नई दिशा मिलती है नई प्रेरणा मिलती है महाराष्ट्री का जीवन ऐसा है एक प्रकाश पुंज की तरह है एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो हमारे जीवन की दिशा संसार से मोड़कर परमात्मा की ओर कर देता है जो कि हमारे जीवन का परिलक्ष है महाराज जी के सच साहित्य में मैंने पढ़ा था कि जो आदमी चलता है वो गिर भी सकता है गिरना अपराध नहीं है लेकिन गिरकर नहीं उठना अपराध है महाराज ने कहा है कि बाधाओं से आदमी को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए महारि ने यह भी लिखा है जगह कि संसार में रहना बुरी बात नहीं है लेकिन संसार में फंसना बुरी बात है ये सब बातें हमें एक प्रेरणा देती है कि हमें जीवन में अपने उद्देश्य को अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है महर्षि के संपर्क में जो भी आए हैं जो उनकी सेवा में थे उनका जीवन सफल हुआ है और हमने देखा है कि जो उनकी सेवा में ब्रह्मचारी थे वो आज महान संत बन गए हैं महान मंडीशो महामंडीशो बन गए हैं तो उनके संपर्क में जो जो भी आए वे अपने जीवन में लाभान्वित हुए उनका उत्कर्ष हुआ और वे जीवन में सफल हुए उन्हीं की परम्परा में पूजे बाबा जी जिनका कि भौतिक शरीर नहीं है और उन्हीं की परंपरा में उनके पौत्र जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाराज श्री की परंपरा को निभाते हुए आप समाज का आध्यात्मिक क्षेत्र में वेदांत के क्षेत्र में मार्गदर्शन मार्गदर्शन मार मार अपने सत्साह द्वारा करेंगे महाराज श्री युग पुरुष थे युग पुरुष हैं महान मनीषी महान चिंतक जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया था हम सब अपने हृदय की संपूर्ण गहराई से महाराष्ट्र के सही चरणों में अपनी भावांजलि अर्पण करते हैं और सही अर्थों में उनकी आराधना यह होगी कि जो मार्ग उन्होंने हमें बताया है जो प्रेरणा अपने व्याख्यान के द्वारा अपने साहित्य के द्वारा उन्होंने दी है उस मार्ग का हम अनुशन करें उस पर चले सही अर्थों में उनकी आराधना ये होगी इन शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण नारायण मधुभाई जी ने बहुत बढ़िया महाराष्ट्री का संस्मरण सुनाया कि गिरना अपराध नहीं है गिर के न उठना अपराध है उसी प्रसंग में दो बात और आदमी गिरता है कब है जब हड़बड़ा के चलता है महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्रियों ने वहां और कहा कि जब पहला कदम उठा लो जो अपना मजबूत कदम है दाहिना कदम पहले बढ़ाओ और फिर हल्का कदम उठाओ तो एक कदम जमा के तब दूसरा उठाओ दोनों उठाने के चक्कर में गिर जाएगा कोई भी अच्छा गिरता जो जहां है वो उसी धरती का सहारा लेके उठता है ये दो बात और उस प्रसंग में है तो जो जहां गिरा है जिस गुरु के आश्रय में रहे उसी का सहारा लेके उठेगा वो आपने बताया तो बहुत बढ़िया महाराष्ट्र के आपने स्मण किए और महाराष्ट्र की कृपा थी नहीं होता है है और महाराष्ट्री की कोई पुत्र पौत्र की परंपरा नहीं है वो तो सभी बच्चे हैं उनपे सभी पुत्र हैं सभी पुत्रियां हैं अनेक अनेक तो वो उस परंपरा में नहीं जाना चाहिए महाराष्ट्री सबके हैं और महाराष्ट्र के सब हैं तो नारायण हम गिरीश भाई जी से सागर सप्रेम आग्रह करते हैं ये अपने भावपुस्त तो श्री चरणों में महाराष्ट्र की अध्यक्षता में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें रखें कुछ संतों के चरणों में वंदन पधारे हुए शास्त्री जी हमारे साध भाव से भरे हुए सोमदत्त जी हमारे प्रिया नरेश भाई वेद जिनको भी हमें सुनना है यह प्रेमपुरी आश्रम ऐसा सुंदर संगम है कि जहां जो भी आ जाए वह वह स्नान के बिना बाहर नहीं जाता है यह जो पवित्र स्थान की नगरी है उसकी नींव में जो भी जो रहे उन्होंने इस तरह से उसको सींचा है और उसके बाद जो लोग संभाल रहे हैं वह भी इतने प्यार से संभाल रहे हैं कि ऐसा नहीं लगता कि जैसे सोमदत्त जी ने बड़े भाव से कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी का नहीं होना चाहिए मगर हकीकत यह है कि जब भी जब भी मुझे महाराज जी को देखे और यहां बाबा जी बैठते थे सोफे पे तो लगता था कि हम उसी के दर्शन कर रहे हैं उसी की वाणी से हम प्रभावित हो रहे हैं और उसी रीत से जब हम सोमदत्त जी को देखते हैं तो लगता है कि वही भाव हमारा उनमें प्रकट हो रहा यह है यह एक स्वाभाविक है उसमें कुछ गलत कहे वो फर्क हमारे में है कि जो पीढ़ी द्विड़पेढ़ी जो सेवा करने के लिए प्रवचन करने के लिए आशीर्वाद देने के लिए पधारते हैं उसको हम कितना सम्मानित करते हैं उसी से वह जो हमारे पीढ़ी पीढ़ी का जो कार्य है वो आगे चलता है जरूरी नहीं कि वह वही कुटुंब से हो जरूरी नहीं कि वह कोई वही पीढ़ी हो मगर एक उत्तरदायित्व तो दिया जाता है और वह आगे आके हम लोग पढ़ते हैं मगर उसको व्यवस्थित रिसे हम सम्मानित करें तो संस्था राष्ट्र या विश्व क्योंकि सृष्टि ईश्वर ने बनाई कुछ अलग ढंग से है कहते हैं ना कि हरि अनंत हरिकथा अनंत हरिकथा अनंत ऐसे संत की जो कथा है संत के दर्शन है वह भी अनंत है अनंत में वो चले जाते हैं मगर हमेशा यहां जब भी हम महसूस करेंगे तो हमारे अंदर ही वह पाएंगे उनसे जो भी ग्रहण करना है उनके दो शब्द भी हमें याद आ जाए तो लगता है कि पूरे की संतवाणी या पूरी पूरी उनकी जो जीवन की कथा है हमारे समावी, हमारे में समावित हो गई पूज्य बाबा जी की हम बात करें स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी जो थोड़े समय पहले ही आ, संत संत की उन्होंने दीक्षा ली दोष दो वर्ष पहले, दो वर्ष पहले। देखिये लाभ पंचमी के दिन उनका ब्रह्मलीन होना यह एक दृष्टि दिव्य दृष्टि ईश्वर की गिनी जाए आज एकादशी के दिन यह आराधना महोत्सव हो रहा है वह भी एक पवित्र दिवस है तो पवित्र आत्मा को जब हम सुनने जाते हैं तो यह सब हमें सूचित करता है कि यह कैसे किस रीत से उनका जीवन होगा पूज्य अखण्डनाथ महाराज सरस्वती जी महाराज के तो गोद में हम पले हैं कई समय उन्होंने हमें आनंद करवाया है मगर जब इस शास्त्र की बात आती है तो इतनी शास्त्र के ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं जीवन में जैसे झुंझुनवाला जी ने कहा कि उनके ईश्वर स्मरण से ही उनके सामने ईश्वर प्रकट हो जाते थे साक्षात यह दृश्य हमने अनुभव किया है किस तरह से किया है वो वर्णन करना बहुत मुश्किल है मगर फिर भी दर्शन किया है उसमें कोई हम संकोच के बिना कह सकते हैं यह विपुल की बात है खैर जो भी है तो वो जो सर, जो थे वो शास्त्र और ग्रंथ लिखते थे तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा पूज्य बाबा जी का था कि जो सामने बैठकर जो शास्त्र के ग्रंथ थे वह उनसे लिखवाते थे, थे। जैसे गणेश जी की बात हम सुनते हैं ना कि न yes. yes. तो वो उसी तरह से जो ग्रंथ की रचना हमारे बीच में आई वह गणपति स्वरूप जो हमारे शास्त्री जी ने बताया ना वैसे ही देखा जाए तो यह पूरा एक गुरु शिष्य के हिसाब से समझो यह एक पवित्र ग्रंथ की जो रचना है या रचना ए हुई क्योंकि कई ग्रंथ महाराज जी ने लिखे आज कोई भी संत ऐसा विश्व में नहीं होगा कि जो बिना महाराज जी के वाणी का कोई भी शास्त्र से कहीं से भी लेकर वह पूरा नहीं करता हो तो ऐसी जो ग्रंथ रचना की उनके साथ बाबा जी बराबर से जुड़े हुए थे तो ऐसी पवित्र जो हम प्रसन्नता पूर्वक क्योंकि तो मैंने जब भी फोन किया जिस समय ये हुआ तुरंत ही मैंने सोंदर जी से फोन किया तो उन्होंने बोला प्रसन्न हो गिरीश इसमें और कोई बात मत करो मेरे साथ यह तो बहुत ही सुंदर इससे ईश्वर में लीन हो गए और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने जो भाव व्यक्त किए तो ऐसी जो पुनीत हमारे बीच में पूछे बड़े महाराज जी थे बाद में पूछे बाबा जी सब और जो संत के रूप में थे तो उनके चरणों में वंदन करते हैं हमारे बीच में जो अध्यक्ष के रूप में दिव्य चैतन्य जी महाराज है वह हमें वाणी से अनुग्रहित तो करते ही है प्रातः प्रवचन एवं स्वाध्याय प्रवचन में उसके पश्चात कपिल जी महाराज जो आज से ही संगीत में रामायण का शुभारंभ होने जा रहा है वह भी एक सुंदर घटना है एकादशी की तो यह सभी जो प्रेमपुरी में हमें उपलब्ध है उसकी बातें लेकर हम आखिर में आएंगे आप सब की तरफ से पूज्य संतों के चरणों में वंदन करते हुए हमारे प्रिय भाई सोमदत्त जी के हृदय से हृदय मिलाकर हम कहते हैं कि आप हमारे साथ रहिए और आनंद हम लोग साथ ही साथ करें और सत्साहित प्रकाशन ट्रस्ट उनकी ही नेतृत्व में चल ही रहा है और आगे चले ऐसी हमेश् से प्रार्थना करते हुए ओम नमो नारायण ओम नारायण नारायण नारायण गिरीश भाई ने परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में बाबा जी के चरणों में अपने भावपोष पर तो रखे और हमारे मध्य ब्रह्मचारी शिवराज जी महाराज हैं और डॉक्टर श्री नरेश वैद्य जी हैं तो नरेश वैद्य जी से प्रार्थना है अपने भाव पुष्पांजलि इस आराधना महोत्सव में श्री कृष्णम वंदे जगदगुरु मंच पर विराजमान सभी संतों को मैं अपने समग्र संवेद से वंदन करता हूं साथ में विराजे हुए सोमदत्त जी से और ब्रह्मचारी जी से भी मैं वंदन करता हूं और आप सभी लोगों के चरणों में वंदन करके दो शब्द आपके सामने प्रस्तुत करता हूं आज हमारा सौभाग्य है कि हम लोग स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज उनके आराधन पर्व में शामिल हो पाए हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व को हमारे देश और हमारी संस्कृति की ओर से जो मिला वो हमारा सट दर्शन है संख्य दर्शन योग दर्शन न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा इन दर्शन ग्रंथों में पूरी मानव जात को हमारे पुरुखों ने जिस तरह से पूरे विश्व को लाभान्वित किया उसमें जितना विचार चिंतन और तत्व चिंतन का दर्शन का जितना वैभव है वो शायद पूरी ह्यूमन रेस पूरी मानव जात आज उपकृत होकर हमारे सामने आशा भरी दृष्टि से देख रही हैं और हमारा ये सद्भाग्य है कि इन सभी शास्त्र ग्रंथों को सही पैमाने पर और सही परिप्रेक्ष्य में सभी के सामने रखने के लिए एक पूरी परंपरा हमारे यहां आचार्यों की महात्माओं की बड़े बड़े संतों की बनी हुई है जब जयशंकर प्रसाद जी जैसे बहुत बड़े हिन्दी साहित्य के महान कवि हुए और बड़े सिद्ध हस्तपुरुष थे वो उन्होंने लिखा और कहा बहुत साही महीने पर कहा उन्होंने कि ये नीड मनोहर कृतियों का ये नीड मनोहर कृतियों का ये विश्व कर्म रंग स्थल है यह विश्व कर्म रंग स्थल है हे परंपरा यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है हैगर ही परंपरा यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है हमारे यहां एक उज्जवल परंपरा चलती आ रही है और उस परंपरा में अपनी ओर से ऐसे संत और ऐसे महात्माएं ऐसी विभूतियां कुछ न कुछ जोड़ते जाते हैं उसी परंपरा में हमारे यहां जैसे परमहंस हुए बहुत से महर्षि हुए राजर्षि हुए देवर्षि हुए कितनी बड़ी परंपरा हमारे यहां हुई उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज जो कम उम्र में अपने पिता की छत्रछाया गवां चुके थे जो कम उम्र में इन शास्त्रों में पारंगत हुए कितनी छोटी वई में उन्होंने लघु कौमों कितनी छोटी वही में उन्होंने रघुवंश और कितनी छोटी वही में हमारे ये सब दर्शन ग्रंथ वो आत्मसात कर लिए और उसके बाद कई बड़े बड़े महात्माओं के साथ उनका सत्संग हुआ ईश्वर का अनुग्रह होते हुए हमारे देश के कई जाने माने योगाचार्य वेदांताचार्य और अलग अलग परंपराएं। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में कई संप्रदाय हैं कई पंथ हैं कई मत हैं उन सब का प्रेम भाजन वो बनते रहे पूरे देश में उन्होंने परिभ्रमण किया और बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि महाराज जी ऐसे थे कि जिनोंने, जिनके लिए हर दिन पन्द्रह बीस मील चलने का कोई मुश्किल काम नहीं था चरे वैती, चरे वैती, चरे वैती जो हमारे पुरुखों ने हम लोगों को जिस बात का उपदेश दिया था उन्होंने अपने आचरण से वो सार्थक किया हमारे देश की ये बड़ी परंपरा रही है कि एक जगह पर आसन लगा के बैठ नहीं जाते हम देखते हैं रामायण जिसमें अयम शब्द हैं जो प्रवास का जो यात्रा प्रवास का सूचक है और बृहद कथा मंजरी से लेकर दस कुमार से लेकर वशुदेव हिन्दी से लेकर जितने भी ग्रंथ हमारे यहां जिसका प्रणयन हुआ उन सभी में हमारे पुरुखों ने यही मार्ग हमें बताया है कि घूमते रहे चलते रहे और उसी उपलक्ष में ये चार धाम यात्रा का भी आयोजन किया गया है कि पूरे देश और देश की जनता के सामने उसके साथ हम मिलते जुलते रहे उनको समझते रहे जिस मिट्टी से हम सब लोग पैदा हुए हैं और जहां के जलवायु से हमारा चित्त को और हमारा विचार कोष समृद्ध हुआ है उस सभी को सभी के पास हम लोगों को पहुंचाना है और स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने यही काम पूरे जीवन भर किया जितने भी शास्त्र ग्रंथ और विशेष रूप से वेदांत के जितने भी शास्त्र ग्रंथ हैं वो उनके प्रिय ग्रंथ रहे श्रीमद भागवत की पारायण से आरंभ करते हुए और हम सब जानते हैं कि श्रीमद भागवत सप्ताह उनके मुंह सुनने के लिए कितने बड़े बड़े लोग लालायत हुआ करते थे चाहे वो मदन मोहन मालविया जी हो चाहे वो गोयंका जी हो चाहे बड़े बड़े संत महात्मा हो उनके साथ उनका आत्मीय संबंध रहा और हम भी बड़े सौभाग्यशाली रहे कि बंबई में उसका आना जाना बार बार होता रहा और स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के साथ उनका बहुत निकट का संबंध रहा इस संस्था जो आज हम जिसकी पनाह ले रहे हैं जिसके निष्ठा में ये सब कार्यक्रम होते रहते हैं उनकी नींव इन दोनों महात्माओं ने रखी हुई है और बड़ी संगीन पैमाने पर रखी हुई है देखिए पूरे भारत वर्ष में ऐसी संस्था शायद हो या न हो मुझे ज्यादा जा, पता नहीं लेकिन अहोनिश जहां वेदांत और जहां धर्मग्रंथों और शास्त्र ग्रंथों और तत्वग्रंथों का अनुशीलन होता है स्वाध्याय होता है प्रवचन होते हैं भक्ति संध्याएं होती हैं ये एक ऐसी अनूठी वैसी संस्था हमारे बीच जैसे मुंबई जैसी महमई नगरी में उन लोगों ने बहुत दूर तक देखते हुए यहां उन लोगों ने बनाई स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज और स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज का दोनों का मिलना मेरी दृष्टि से एक प्रयाग तीर्थ समान है ये प्रेमपुरी हमारे जगन्नाथपुरी द्वारिकापुरी काशीपुरी और रामेश्वरपुरी जैसी मथुरापुरी जैसी और पुरियां हैं वैसी एक बहुत बड़ी हमारे देश की आज पूरी बन चुकी है और उनका पूरा श्रेय इन दोनों महात्माओं को हम अर्पित करना चाहते हैं और सिर्फ ये प्रयाग तीर्थ नहीं है उससे आगे बढ़कर हम देखते हैं कि बड़े बड़े कार्यक्रम जब होते हैं अब षष्टिपूर्ति मनाने जा रहे हैं हम सब लोग तो हम देखेंगे कि साल भर इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम यहां होते रहेंगे और इतने बड़े बड़े संत और महात्मा और दिव्य पुरुष यहां पधारते रहेंगे और उनसे लाभान्वित होने के लिए बहुत बड़ी तादाद में सब लोग यहां आते रहेंगे तब ये संस्था ये आश्रम एक कुंभ मेला भी हो जाएगा हमारे देश की ये बहुत पवित्र और पुनीत परम्परा है प्रयाग तीर्थ में स्नान करना और कुंभ की यात्रा करना हमारे जीवन का कुंभ पूर्ण रूप से प्रफुल्लित हो इस दृष्टि से हम सब लोग यहां आते जाते रहते हैं सबसे बड़ी जो उनकी बात है वो उनका इन शास्त्रों का जो उन्होंने भाष्य दिया टीकाएं लिखी प्रवचन दिए स्वाध्याय करवाए वो उनका सबसे बड़ा योगदान है जितने भी हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं चाहे श्रीमदभागवत हो श्रीमद भगवत गीता हो अष्टावक्र गीता हो और पंचदशी से लेकर योग वशिष्ठ लेकर रामायण तक अध्यात्म रामायण तक जितने भी हमारे शास्त्र ग्रंथ और पवित्र ग्रंथ हैं, उनके बारे में निरंतर वो स्वाध्याय करवाते रहे प्रवचन देते रहे और लिखते रहे जितना उनका स्वाध्याय संगीन था उतनी ही उनकी वाणी प्रसादमयी थी मधुर मधुर थी और इतने प्रवाही ढंग से वो बहती रहती थी कि आज भी कई हृदयों को वो पुलकित करती रहती हैं और उसी वजह से आज भी हम सब लोग उनकी जो वीडियो प्रवचन की सीढ़ियां या कैसेट हैं सुनते रहते हैं प्रेमपुरी के अलावा हमारे यहां दूसरी बंबई में जो संस्था है वहां जाकर पर हर रविवार को जिस तरह से उनके वचन सुनने के लिए लोग लालायित होते हैं और उपस्थित रहते हैं वो भी इस बात का प्रमाण है श्रीमद भागवत और श्रीमद गीता उनके प्रिय ग्रंथ रहे और दोनों के हरेक अध्याय पर उन्होंने स्वतंत्र ग्रंथ दिया बहुत सूक्ष्म बातें उन्होंने निकाली उनका जो स्पिरिचुअल मीनिंग है वो खोलने का प्रयत्न किया आज के कई कथाकारों के वक्तव्यों में जिस तरह से जन्मन रंजन करने का उद्देश्य होता है वैसा कोई उद्देश्य उनका नहीं था वो चाहते थे कि तत्व समझे और उस तरह से वो अभिव्यक्त करते रहते थे जो खुद जिस अर्थ में वो समझते थे तंतो तंत वही बात सुनने वाले के दिलो दिमाग में वो पहुंचे उस तरह का सबसे बड़ा सम्प्रेषण बहुत अच्छे ढंग से वो करते रहते थे और इसीलिए हम सब उनके कृतज्ञ हैं और इसीलिए हम सब गुणानुरागी हैं और उसी दृष्टि से हम ये आराधन पर्व हर साल ये मनाने जाते हैं हमारे शास्त्रों ने हमारे पुरखों ने इसीलिए बताया है कि जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ती यशा यश काये जरा मरण जम थोड़ा शब्द का इधर उधर करके वही बात मैं दोहराना चाहूंगा जयंती ते सुकृति नो योग सिद्धा आत्मेश्वरा नास्ती ये शाम काये जरा मरण जम हम स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के बारे में यही कह सकते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने जो कुछ हमारे लिए किया है और जो कुछ इस संस्था के लिए किया है कितने सालों तक उन्होंने अपना दृष्टिवंत नेतृत्व हम सब लोगों को यहां दिया और कितना प्रेम दिया कितना आशीर्वाद दिया उनके प्रेम आशीर्वाद और उनकी शुभ दृष्टि से और शुभ आशय से आज जो कुछ भी है या आश्रम है आज जो कुछ भी हम हैं वो उसी की वजह से हैं तो उनके चरणों में इस आराधन पर्व के अवसर पर मेरी ओर से और आप सब की ओर से प्रणाम और वंदन करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं ओम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण श्री नरेश बैद्य जी ने अपनी भाव पुष्पांजलि बड़ी सुंदर विधि से यहां प्रस्तुत की अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चै सप्तः मोक्षदायिका अब सब में घूमे हम लोग सातों पुरियों में और ये शरीर के भी कुछ सात का चक्कर है तो तीर्थम कुरंती तीर्थहानी तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले हमारे महात्मा लोग इनका दर्शन करने से तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है कौन से तीर्थ भाई तो हमारे उड़िया बाबा के नाम के आगे जो दस नामिता है उसमें वो तीर्थ है स्वामी श्री पूर्णानंद तीर्थ तो महारि का नाम आनंद की अखंडता और उसके पहले पूर्णानंद और बाद में हाँ बाद में बाबा जी का भी पूर्ण आनंद तो ये क्या संपुट लगा तो ये तीर्थ है ये सब तीर्थ हैं हमारे बीच में मध्य में विराजमान तीर्थ तो हमारे ब्रह्मचारी श्री शिवराज जी स्वामी जी की आज्ञा है और आपका हम लोगों ने पहले भी एक बार सुना है हमको स्मरण है थोड़ा थोड़ा तो आपकी भाव पुष्पांजलि के लिए मैं विलंब प्रार्थना करता हूं ओम नमः सभाभ्य सभापतिभ्य वो नमः ओम शांति शांति शांति वेद मंत्र द्वारा मंगलाचरण एवं सभाध्यक्ष और सभा को नमन करते हुए आज के विषय में हम प्रवेश करेंगे अभी अभी तीर्थों की विचार चल रही थी सात तीर्थ हैं साधुओं को कहते हैं जंगम तीर्थ एक तीर्थ होता है स्थावर और एक होता है जंगम स्थावर तीर्थ हैं वो सात और अन्य स्थाने जो पुराणों में बताए गए हैं और जंगम तीर्थ हैं संत महापुरुष जहां जहां वो जाते हैं उसको वो तीर्थ स्थान बना डालते हैं मदभक्ता यंती तत्तिष्ठा ही नारद जहां मेरे भक्त गुणगान करते हैं हे नारद मैं तो वहीं बसा हुआ हूं तो महापुरुष जहां भी जाते हैं वो उस जगह को ही वो तीर्थ स्थान बना डालते हैं ऐसे साधुओं का दर्शन करना तो पुण्य है ही साधु नाम दर्शनम पुण्यम हम तो कहेंगे स्मरणम अपनी पुण्यम एवं उनका स्मरण करना भी पुण्य ही है और आज के दिन उनका स्मरण करते हुए हम अपने जीवन का ही उद्धार करेंगे वैसे तो महापुरुषों को इस प्रकार के कोई निर्वाण उत्सव की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जिस क्षण उनका शरीर छूट गया उसी क्षण वो विधेय कौशल्य को प्राप्त हो चुके हैं लेकिन आवश्यकता है हम लोगों को उनका स्मरण करते हुए हम अपने जीवन को कैसे हम उज्ज्वल बना सकते हैं सामान्य मनुष्य जब जन्म लेता है तो लोग उत्सव मनाते हैं और जब उसका शरीर छूट जाता है तो दुख करते हैं लेकिन महापुरुषों के लिए तो दोनों ही उत्सव है जन्म भी उत्सव है और उनका निर्वाण भी उत्सव भी है और उत्सव क्यों नहीं होगा जब उनका जीवन ही इतना उज्जवल है महाराज जी बड़े संस्कार संपन्न परिवार में उनका अवतरण हुआ ये तो सब आप जानते ही है और जिस श्रीमद भागवत के साथ उनका संबंध रहा लंबे समय तक 10 साल की आयु में ही उस भागवत पाठ करने का उनको अवसर प्राप्त हुआ 10 साल से लेकर आज जीवन श्रीमद भागवत के साथ उनका संबंध बना ही रहा किसी न किसी प्रकार से गहन अध्ययन हुआ उनका शास्त्रों का न केवल वेदांत ग्रंथों का लेकिन भक्ति ग्रंथों का भी उन्होंने गहन अध्ययन किया और उड़िया बाबा के संपर्क में वो आए और उड़िया बाबा के विचार जानकर उनके जीवन से बोध प्राप्त करके महाराज जी की वेदांत में निष्ठा और भी बढ़ गई महाराज जी ने वेदांत के कई किताब लिखे न केवल वेदांत के ग्रंथ लेकिन भक्ति के ग्रंथ भी वो कहीं लिखे रामचरितमानस हो अखंड अध्यात्म रामायण हो साधकगण तो इसका लाभ लेते ही हैं लेकिन आज के दिन भी कोई महात्मा संत महात्मा कथा करने से पहले महाराज जी की किताब अवश्य पढ़ता है अभी दीप प्रज्जवलन से पहले दो पांच मिनट हम लोग महाराज जी का प्रवचन सुन रहे थे यहां महाराज जी का प्रवचन चालू था तो दो पांच मिनट सुनने पर भी अनायास रूप से मन शब्दानुविध समाधि लग जाती है यह महाराज जी की खासियत हमने देखा केवल दो पांच मिनट सुने तो भी काम बन जाता था वेदांत का अध्ययन तो उनका गहन था ही न्याय व्याकरण का भी अध्ययन गहन था लेकिन साथ साथ धर्म ग्रंथों का और स्मृति ग्रंथों का भी उनका अध्ययन गहन था यहां तक कि दक्षिण के कुछ कर्मकांडी पुरोहित भी उनके पास आकर उनकी कुछ शंका हो तो उन शंकाओं का समाधान उनसे वो करवा लेते थे ऐसे बड़ी विद्वत्ता विद्वत्था उनकी अभी अभी शुरुआत में सोमदत्त जी ने कहा कि शक्कर कोई खाता है तो डायबिटीज आदि हो जाता है ऐसे ऐसे सोमदत्त जी ने कहा मजेदार तरीके से तो हम तो कहेंगे कि यदि कोई शहद पिए तो तो शहद पिए तो भी डायबिटीज होने की संभावना तो है लेकिन शहद और दूध को कोई मिलाए तो अमृत बन जाएगा तो महाराज जी के प्रवचन को तो अमृत के समान है जो उनके शरीर छूटने के बाद भी आज कितने लोग उन प्रवचनों से लाभ ले रहे हैं जैसे अभी अभी पूज्य स्वामी नरेश वेद जी ने कहा यहाँ तो प्रवचन तो उनके बजाए जाते हैं समय समय पर लेकिन विपुल बिल्डिंग में हर रविवार को वहाँ महाराज जी के कैसेट सीडी आदि बजाए जाते हैं यहाँ भी अच्छा यहाँ हमको लगा केवल वो विपुल में होता है ऐसे हाँ हा, तो यहां भी देखिए शरीर छूटने के बाद भी कितने लोग उत्सुकता से उनके प्रवचन सुनते हैं और तैतृपनिषद वार्तिका पर भी उनका प्रवचन है बड़ी विद्वत्ता से भरा हुआ है ऐसे महाराज जी का जीवन और न केवल वो शुष्क वेदांती थे लेकिन अपने जीवन के द्वारा उन्होंने वेदांत का बोध स्वयं तो किया ही लेकिन वो बोध उन्होंने दूसरों को भी कराया जो भी उनके शिष्य वर्ग थे उनके कुछ संपर्क में हम हैं उन्होंने कहा कि महाराज जी ने अंतिम क्षण में भी अपने जीवन द्वारा हाँ एक शब्द न कहते हुए उन्होंने वेदांत के बोध हमको कराए कैसे मनुष्य को शरीर से ऊपर उठना चाहिए हाँ जिस अवस्था में उनको शरीर में खूब पीड़ा हो रही थी उस अवस्था में भी महाराज जी कैसे हसमुख रहते थे हाँ हमेशा शरीर से ऊपर उठते रहते थे ऐसे ऐसे उनके कुछ शिष्यों ने हमको बताया तो ऐसे महापुरुषों का जीवन हम सब लोगों को ग्रहण करना चाहिए हाँ उससे लाभ प्राप्त करना चाहिए और स्मरण चिंतन करते हुए अपने जीवन का कल्याण कर लेना चाहिए इसी के द्वारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य सार्थक सिद्ध होगा इतना ही कहते हुए मैं अपने वाणी को महाराज जी के चरणों में अर्पण करता हूं हरिओम तत्स बहुत ही सुंदर भाव पुष्पांजलि हमारे ब्रह्मचारी श्रीराज जी द्वारा प्रस्तुत हुई अर्पित हुई महाराष्ट्र जी के श्री चरणों में एक घटना याद आती है जैसे हम लोग कर रहे हैं जो इस समय उस प्रसंग में हमको याद आया स्मरण आया उन्नीस की बात है और हम लोग संन्यास जयंती महाराष्ट्र जी के जन्मस्थान में मना रहे थे इसमें 10-11 साल की अवस्था थी हमारी और बाद में कालांतर में जाके वो राज्यपाल हो गए थे हिमाचल और उत्तर प्रदेश के पंडित श्री विष्णुकांत जी शास्त्री वो भी उस समय वहां आए थे महाराष्ट्र विराजमान थे कर्पात्री जी विराजमान थे मंच पे और वो आए जब कलकत्ते से तो महाराष्ट्र ने मंच पे बुला लिया कि वो प्रोफेसर आए हैं हिन्दी के विभागाध्यक्ष थे वहां कलकत्ते में तो उनको बोलो कि बोले और उनको बड़ा संकोच हो कि महाराष्ट्र जी के सामने हम क्या बोलें तो महाराष्ट्र ने इशारा किया कुछ तो बताओ तो बोले महाराष्ट्र के बारे में अगर बोलना हो तो हम तो ये कहेंगे कि जैसे कोई बच्चा समुद्र के सामने ले जाके खड़ा कर दिया जाए मेरे को घटना याद है बच्चे थे और उससे पूछा जाए समुद्र कितना बड़ा तो अब उसका हाथ जितना फैलेगा बोलेगा इतना बड़ा तो कहें बस इतने बड़ा तो और खींच देगा थोड़ा कि नहीं मैं इतना बड़ा तो ऐसे ही हमारी जो मती है उससे हम खींचते हैं कि महाराष्ट्र इतने बड़े उतने बड़े महाराष्ट्र भी बहुत आनंद लेते हैं महाराज जी कहते हैं कि कोई हमारे बारे में जब बोलता है तो हम मुस्कुराते हैं क्यों मुस्कुराते हैं या जो मैं हूं वो तो मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं वो तो अनुमान करके कल्पना कर करके बोलता है ऐसे महाराष्ट्र की जो मंगम मुस्कान है उसमें हम लोग उसका रस लेते हुए इसको आगे बढ़ाते बाबा जी का बार बार यहां पे जो हमारे वेदांत का संस्कार या जैसे बोले उस बाक को कि निर्माण महोत्सव मनाते थे तो एक बार लिखा था यहां निर्माण बड़ा तो हरिभा थे तो उन्होंने कहा कि महाराज जी का निर्माण मत मनाना आप लोग आराधन मनाना ये निर्वाण का वाण भक्तों को लगेगा तो ऐसा मत करो आप तो आराधन बनाओ आराधन में सब लोगों की वो हो जाएगी तो और बार बार वो बोलते थे चौपाई भी दो धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म मोहि राम पद यह वरदान न आ हमको मोक्ष की आवश्यकता नहीं है हमको धर्म नहीं चाहिए हमको अर्थ नहीं चाहिए ये हमारे सदगुरुदेव के पद की जो प्रीति है इसकी सेवा जो है वो चाहिए और उनके जीवन में वो अनोर था मूक सेवा थी बाबा जी को मैंने जीवन भर महाराश्री से बात करते नहीं देखा अनुज्ञा मिलती थी बुला के सामने ये कर देना और बस हाँ करके हट जाते थे और पीछे पर्दे के पीछे दीवार के पीछे दरवाजे के पीछे खड़े होते थे कभी सीधे दृष्टि मिला के देखी नहीं वो संस्कार हमारे भी पास था तो हम और हम लोगों का तो बच्चे थे तो खेलते खेलते कोई भी पहुंच जाता था महाराष्ट्र ललित भाई बता रहे थे कि हम लोग बहुत खेले हम महाराष्ट्र जी के साथ गिरीश भाई बताते हैं कि महाराष्ट्र जी का क्या प्रेम मिला है बाबा उड़िया बाबा के साथ बाबा जी महाराज पूर्णानंद जी का बड़ा वो था परस्पर था और वो बोलते थे विशंभरा लेट जा मेरे तो ऐसा गद्दा तेरे को कहीं नहीं मिलेगा और खींच के लिटा लेते थे तोड़िया बाबा का बाबा जी को बहुत स्नेह मिला था उसको याद करके गदगद होते थे कि महाराष्ट्र से हम लोग थोड़ा संकोच करते थे और बाबा के हाथ की रोटी खाई है चपत भी खाई है ऐसे बहुत प्रसन्न होते थे तो ये गति न निर्वाण अब हम लोग ये जब रामायण की बात आ गई है तो जो हमारे बीच कपिल स्वामी श्री कपिल जी महाराज पधारे हैं उनके मुख से अब, श्रद्धा अध्यात्म रामायण में एक घटना है इसमें रामचरित मानस में तो वर्णन नहीं किया गोस्वामी जी ने काल का नारायण नारायण हो गया पहुंच गया नारायण अच्छा। नारायण नारायण नारायण नारायण ना ना तो हमारे स्वामी श्री कपिल जी महाराज हरि अखंड <coughs> मंडलातारम व्या चरा चर्शित मेन तस्म श्री गुरव नम गुर्ब्रह्मा गुरषु गुरर्देव महेश गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्म श्री गुरव नम पूज्य चरण श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य चरण स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज मंचस्थ विद्वद कार्यक्रमाध्यक्ष समुपस्थित आत्म, आत्म परमात्म स्वरूप भक्तवृंद बहुत ही पावन दिवस और इस पावन अवसर पर पहली बार सम्मिलित होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ एक ऐसे दिव्य महापुरुष की निर्वाण उत्सव की तिथि को आराधन दिवस के रूप में जो यहां मनाया जाता है निर्वाण कोई साधारण चीज नहीं है और भगवान ने गीता में बड़े विस्तृत रूप से अर्जुन को यह समझाया है लवनते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिहा क्षीण कलमशाह छिन्नद्वदात यत्माना सर्वभूत हितेरता भगवान ने दो बार ज्ञानी की परिभाषा करते हुए सर्वभूत हितेरता की कल्पना की है कि किस प्रकार से एक संत अपने संपूर्ण कलमशों पापों को क्षय करके दिव्यता को प्राप्त होता है तत्पश्चात उसकी दिव्यता बिखरनी शुरू होती है और यथा नाम तथा गुण स्वयं प्रेमपुरी आश्रम जिसका साक्षात प्रमाण है जिस बटवृक्ष के नीचे बैठकर हम वेदांत अध्यात्म की गहन छाया का अनुभव करते हैं ये कोई साधारण छाया नहीं है वर्षों का महाराज श्री का तप है और स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज का संकल्प तत्पश्चात महाराज जी का परिश्रम पांच छह लोग हुआ करते थे प्रारंभ काल में इस स्थान पर जब ये स्थान निर्मित हुआ उसके बाद बहुत प्रयास किया कई संतों ने यहां पर सं चलाने का लेकिन जब महाराज श्री आए तो पांच छह लोग हुआ करते थे और उनके मध्य में छह छह महीने तक महाराज जी ने सत्संग किया जिस प्रकार से एक माली अपने वृक्ष का निर्माण करता उसी प्रकार से महाराज जी ने ये वटवृक्ष हमको तैयार करके दिया है ऐसे दिव्य महापुरुष और वो भी माया नगरी में है जहां पर अध्यात्म की कोई जगह ही नहीं केवल माया की चमक बिखरी पड़ी हुई है ऐसी जगह पर बैठकर जैसे लंका में विभीषण की तरह एक स्थान था वैसे ही महाराज इस माया नगरी में ऐसा दिव्य स्थान जिसकी पूरे संसार में कोई तुलना नहीं साढ़े छह हजार प्रवृतियों के द्वारा चलने वाला ऐसा सुंदर बिना किसी अलौकिक शक्ति के संभव नहीं है देखा नहीं जाता तो ऐसी दिव्यता जो प्राप्त तो हुई है ये केवल महापुरूषों के तप के द्वारा ही संभव है और यथा नाम तथागुण जैसा उनका अखंड स्वरूप था तो निर्वाण उत्सव है हमारे यहां साधारण व्यक्ति जो संसार की वासनाओं को चरण बंधन करके शरीर त्यागता है उसका हम लोग शोक सभा मनाते हैं शोक मनाते हैं शोक के लिए याद करते हैं लेकिन महात्माओं मा, का निर्वाण उत्सव मनाया जाता है उत्सव मनाया जाता है कि इसने मनुष्य शरीर में आकर मनुष्य शरीर के लिए जो कर्तव्य था उसको जो है प्राप्त किया इसलिए निर्वाण जो है उत्सव बन जाता है दुख नहीं व्यक्त किया जाता उसमें बल्कि एक आनंद का स्रोत संपूर्ण जनमानस को प्राप्त होता है तो ऐसे दिव्य महापुरुष की जो दिव्यता है जिन्होंने जो सबसे बड़ी विशेषता महाराज जी की हमको दिखाई देती है उनका वेदांत ग्रंथों के प्रति जो विवेचन का गांधी था जो श्रुति आदि के प्रति उनका गांधीर्य था वही गांधीर्य श्रीमद भागवत ऐसे ग्रंथ के प्रति और वही जो है उनका श्री रामचरित मानस के प्रति भी दिखाई देता था किसी में किसी प्रकार का विभेद नहीं था उनके अंदर जो सबसे बड़ी विशेषता होती है भेद होना ही हमारे अंदर अज्ञान है और अभेदता ही तो ज्ञान है इसी को अद्वैय कहते हैं तो ऐसे दिव्य महापुरूष प्राप्त होने बड़े मुश्किल हैं क्योंकि भेद करके कोई किसी मार्ग को पकड़ लेता है कोई किसी मार्ग को पकड़ लेता है लेकिन समन्वयात्मक दृष्टि वाला बहुत कम मिलता है तो ऐसे दिव्य महापुरुष के संरक्षण में बैठकर नित्य प्रति हम लोग सत्संग सुनते हैं नाना प्रकार के दिव्य महापुरुष महाराज जी ने ही तैयार किए हैं और ना जाने कितने तो शंकराचार्य की पीठ पर जाकर बैठे महाराज है ना और महाराज जी के समक्ष जब वो शंकराचार्य बनकर आशीर्वाद लेने जाते थे कि गुरुदेव आप आशीर्वाद लीजिए तो महाराज जी स्पष्ट शब्दों में कहते थे कि अगर तुम शंकराचार्य बनने की बजाय जंगल में चले जाते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता तो ऐसे दिव्य महापुरुष जिनके संरक्षण में हम लोग यहां पर जिनका आशीर्वाद पूर्ण रूपेण अनुभव करते हैं तो ऐसे दिव्य महापुरुष के लिए नमन करते हुए एक छोटा सा भजन मैं आपको सुनाना चाहूंगा बोलिए सदगुरुदेव भगवान की संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी क्यों हितकारी है प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति पद प्रगट करावत प्रीति भरम मिटावत भारी प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति भरम मिटावत भारी संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी परम कृपालो सकल जीवन पर केवल भक्तों के शिष्यों के ऊपर कृपा नहीं संत की कृपा सकल जगत के ऊपर होती यही इसीलिए उसको संत कहा जाता है परम कृपालु सकल जीवन पर हरिशम सब दुख हारी संत परम हितकारी और कैसी दिव्यता है संतों की जरा देखिए त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी रति जगत से न्यारी जो समझने वाली बात है एक सांसारिक प्रेम होता है और संसार वालों का प्रेम होता है और जो संत का प्रेम होता है वो जगत के प्रेम से न्यारा अलग होता है त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी रती जगत से नारी संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी ब्रह्मानंद संतन की सोवत ब्रह्मानंद संतन की सोवत मिलत है प्रगट मुरारी ब्रह्मानंद संतन की सोवत प्रगट मिलत है प्रगट मुरारी संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी तो इस भजन के साथ मैं अपनी भावांजलि अपनी पुष्पांजलि महाराज श्री के चरणों में और जो उनके अपने ही आत्मस्वरूप जिनको कहना चाहिए स्वामी पूर्णानंद जी महाराज जिन्होंने शरीर छोड़ा कुछ दिन पूर्व तो उनको भी बार बार नमन करते हुए वंदन करते हुए कि अपने पुता, पिता के आशीर्वाद को उन्होंने अपने जिस कार्य के लिए महाराज श्री ने उनको लगाया और उन्होंने पूरे जीवन उसका निर्वाह किया इसलिए वो भी परम जो है आदर के अधिकारी हैं इसमें कोई संदेह नहीं तो उनको बार बार नमन करते हुए और भविष्य के लिए हमारे सोमदत्त जी की कामना करते हुए प्रभु से कि उनको भी इसी प्रकार से अखंड तत्व की प्राप्ति हो बारंबार ऐसा निवेदन करते हुए अपनी भावांजलि महाराष्ट्र के चरणों में अर्पित करता हूं बोलिए सदगुरुदेव भगवान की परम पूज्य स्वामी श्री कपिल जी महाराज ने बहुत ही सुंदर भावपूर्ण भजन महाराष्ट्र के श्री चरणों में अर्पित किया आगे अगला महीना हम लोग के यहां इस कार्तिक चल रहा है यहां महाराष्ट्र में थोड़ा पंचांग का आगे पीछे चलता है तो अगला है तो गीता ने कुछ कहा है तो गीता में जो गीत गाया है जिसने उसने कुछ कहा है मार्गशीर्ष के बारे में वो आप लोगों को याद होगा इसको हमारे पूर्व में अगहन बोलते हैं अघ मतलब पाप और उसको उसका हान उसका हनन करने के लिए अगहन है अगहन तो अगहन की तिथि थी त्रयोदशी शुक्ल पक्ष की तो ऐसे जो महाराष्ट्री का जो शरीर शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी ये शंकर भगवान का हो गया दिन ना शुक्ल मतलब शंकर ऐसे मानते हैं कर्पूर गौरम जो गोरे गोरे से हैं शुक्ल हैं सफेद आजकल तो ये पेंटर लोग रंग देते हैं पूरा नीला रंग देते हैं हमारे शंकर भगवान को पूरा पूरा नीला नील कंठ है भाई खाली हल्का सा नील में आभा है कंठ में तो वो वो तो उतना ही होना चाहिए लेकिन वो पूरा का पूरा हमारे चित्र जो बनाते हैं चित्रकार लोग वो शिव को गोरे की जगह कृष्ण के रंग का कर देते हैं और हमारे महाराष्ट्री का कृष्ण अमावस्या आम, था जन्म का जो तिथि थी, थी वो अमावस्या थी तो कृष्ण पक्ष उधर पकड़ा जन्म में और तिरोधान निर्वाण जो है वो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पकड़ा तो ऐसे कवि ने वर्णन किया है एक ओंकार दत्त शास्त्री हुए वृंदावन में वृंदावन आ गए थे महाराष्ट्र के पास आ गए और बहुत ही भावुक वो थे गौरवर्ण था महाराष्ट्र ने उनका पवन प्रसंग में वर्णन भी किया है तो उन्होंने अपने कवित्व में वो बात डाली है कि ये दोनों पक्ष महाराष्ट्र के जीवन में ऐसे ऐसे हैं महाराष्ट्र के कुछ लोग मुंह लगे थे जो मित्रता का भाव रखते थे अंदर से तो भगवान मानते थे और जैसे भगवान के सखा होते हैं कनुआ बोलने वाले भी थे कृष्ण को तो ऐसे भी कुछ लोग थे वहां एक तो हमको याद है मुक्तानंद सरस्वती बाद में हो गए महाराज जी से दीक्षा ले ली उन्होंने और नाम उनका पहले का पूर्वाश्रम का नाम हमको मालूम है पर यहां पर उच्चार नहीं करते हैं तो महाराष्ट्र ने कहा कि देखो उनका पहले का नाम लेके महाराज जी ने बोला तो वहां पे आ जाएगा देखो गिजू भाई अब मैंने प्रवचन करना बंद कर दिया है अब मैं प्रश्नोत्तर करता हूं तो उन्होंने पूछा क्यों महाराज जी आपने ऐसा क्यों किया तो कह को प्रवचन करता हूं तो किसके लिए क्या चीज है ये हमको नहीं समझ में आता है हमसे किसने क्या ग्रहण किया ये हमको नहीं पकड़ में आता है तो अब मैं चाहता हूं कि लोग व्यक्तिगत अपनी अपनी समस्याएं पूछें और उसमें हमको पता लग जाएगा कि उसका धरातल क्या है स्तर क्या है उस स्थिति से मैं उस प्रश्न का समाधान कर दूंगा और उससे लोगों को भी तो वो जो गिजू भाई थे उन्होंने कहा कि इतने दिन बाद आपको यह बुद्धि क्यों आई खूब हंसे महाराष्ट्र ऐसे महर्षि के साथ विनोद प्रियता के कई वो हैं जीवन में और सबसे बालवत इतनी विद्वत्ता होते हुए बच्चा आ जाए एक हमारे पास ट्रस्टी भी है इसमें जीतू भाई तो उन्हों, उनका संस्कार नहीं था सत्संग का बिजनेसमैन थे बड़ा कारोबार था उनका है तो अभी भी है वो किसी के साथ आए वृंदावन और उन्होंने किसी महात्मा के लेक्चर्स अटेंड भी किए थे ऐसा बोलते हैं तो वो संस्कार जो था वो बहुत कड़क थे अपने प्रवचन सत्र में वो महात्मा बहुत ही कड़क थे कोई चूचा नहीं करे समय से सब लोग आए अगर समय से एक मिनट लेट हुआ तो बाहर तो इस ढंग का संस्कार उनके उसमें था कि महात्मा सब ऐसे ही होते हैं और वहां वृंदावन गए तो 10-15-20 लोग बैठे थे तो वेदांत सत्र को चल रहा था और महाराष्ट्र उसमें गंभीर चर्चा कर रहे थे कुछ बच्चे दो चार बच्चे वहां पे खेल रहे थे महाराष्ट्र के सामने खोल रहे थे शोर हो रहा था पर महाराज जी अपनी बात कह रहे थे जब शोर ज्यादा बढ़ा तो प्रबुद्धानंद जी बैठे थे उनको इशारा किया संकेत किया महाराष्ट्र ने कि बच्चों को कुछ दे दो तो टॉफी बिस्किट कुछ आ गया और बच्चों को बट गया अब बच्चे जो शोर कर रहे थे वो खेलने में और खाने में लग गए मतलब तो तो वहां पे बिना किसी को बोले बताए बच्चों को चुप कराये फटकारे वो बच्चे शांत हो गए और दूसरी तरफ हट गए ये घटना जब उन भाई ने देखी तो उनके वो तो अवाक रह गए ये कैसे हो सकता है मतलब बिना बच्चों को डांटे अपना प्रवचन रोके या जो सत्संग सत्र चल रहा था उसमें बिना व्यवधान डाले वो कहे कि वो महाराज अगर कहीं वो चूं हो जाते हो तो वो तो कहते हटाओ इसको निकालो इसको ऐसे डांटते उन बच्चों को पर वो जब देखा उन्होंने तब से वो जुड़ गए महाराष्ट्र से और फिर आजन् जुड़े रहे इस ढंग से बहुत बहुत घटनाएं महाराष्ट्र के जीवन में हम लोगों को मार्ग दिखाने के लिए है पदेन पदेन पद, पद पद पे एक एक पद पे है और हमारा अध्यक्षीय उद्बोधन आरंभ हो उससे पहले महाराष्ट्र का एक ग्रंथ और आ गया है लगभग तीन ग्रंथ इस समय प्रकाश में है और सब टेप से सुन के लिखे जाते हैं क्योंकि जब महाराज जी थे तो किसी को इतना वही नहीं था सब तो आगे पीछे लट्टू होके घूमते थे फिर हिम्रता बहन ने शुरू कराया सहित प्रकाशन का काम कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया सुदर्शन सिंह चक्र महाराष्ट्र जी के साथ थे सहपाठी थे और वहां पास में भी थे स्थानीय भी थे उन्होंने सबसे पहले महाराज जी को सुन के लिखना पहले टेप तो मशीन थी नहीं तो जो लोग सुनते थे वो लिखते थे और वो लिखने का एक क्रम होता था वो बगल बगल में पांच सात लोग बैठ जाते और जिसने जितना ग्रहण किया उतना तो लिखा और जब नहीं लिख पाता था तो दूसरे को कुहनी मार देता था तो फिर वो लिखता था और जब वो नहीं लिख पाता था तो तीसरे को कुहनी मारता ऐसे करके वो ग्रंथ पूरा करते थे या प्रवचन पूरा करते थे महाराष्ट्र के लोग और तो महाराज जी तो अपने फ्लो में अपने धारा प्रवाह जो था वो बोलते जाते ऐसी तो ऐसी अनेक अनेक घटनाएं महाराष्ट्र के जीवन की हम लोगों के बीच में है वेदांत का है ग्रंथ रामायण महाराषि को कितनी प्रीति थी मानस आ, कहते थे ये निकाला हुआ मक्खन है इसमें बुद्धि नहीं लगानी पड़ती जब रुग्ण हो गए तो महाराषि मानस का पाठ सुनते थे ग्रंथों की बात मुंहलगे होने की बात ये आई वो प्रसंग इसलिए छूट गया छेड़ा मैंने कि जो मुंह लगे लोग थे उन्होंने महाराष्ट्र की जब शरीर की अवस्था देखी तो सीधे महाराष्ट्र से पूछा कि महाराष्ट्र आपका शरीर तो अब ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है तो उसके बाद हम लोगों का कैसे क्या होगा किस चीज से कल्याण होगा आपकी जीवनी अपने लिखवा दीजिए तो महाराष्ट्र ने कहा हमारी अलग से कोई जीवनी है नहीं जिन जिन महात्माओं का मैंने सत्संग किया है लाभ लिया है सेवा, लिया, सेवा की है वो मेरे जीवन में है और वो मैं लिखवा देता हूं बहुत पीछे पढ़ने के बाद एक तो पीछे पड़े ही रहे एक विद्वान पीछे पड़े रहे कि मैं ही लिख देता हूं तो महाराज जी ने कहा कि एक जीवनी अगर चर्चिल लिखे और एक नेहरू लिखे गांधी जी की तो दोनों के विचारों में फर्क होगा कि नहीं व्यक्ति एक रहेगा पर चर्चिल जिस दृष्टि से देखेगा और नेहरू जिस दृष्टि से देखेंगे गांधी को उन दोनों में फर्क हो जाएगा कि नहीं तो क्या हो जाएगा तो क्या हमारी जीवनी लिखने की आवश्यकता नहीं है आ, हमने जिन जिन महात्माओं का सत्संग किया है उनकी सेवा की है वो मैं लिखवा देता हूं तो वो, वो क्रम फिर उन्नीस से आरंभ हुआ और क्रमशः वो 36 महीनों तक महाराष्ट्र ने विभिन्न विभिन्न भिन्न भिन्न देश के महात्माओं का वर्णन किया और वो ग्रंथ पावन प्रसंग के नाम से हम लोगों के मध्य है और उसमें कई ग्रंथों के महाराष्ट्र ने चर्चा की है किस महात्मा ने किस ग्रंथ के बारे में क्या कहा है इसपे भी टिप्पणियां हैं महाराष्ट्र जी की महाराज जी सबका स्मरण करते चलते हैं मतलब गांव का गृहस्थ आश्रम में जिस गरीब से गरीब का एक रुपया मिला है उसका भी वर्णन किया उस ग्रंथ में और जिस राजा से उनको जो सम्मान मिला उसकी भी बात बताई तो दोनों एक सम्मान है उनके लिए राजा और रंक दोनों हम उसी क्रम में आनंद वृंदावन चंपू इस वर्ष आया है हम परम पूज्य अध्यक्ष जी से अध्यक्ष महाराज से अनुरोध करेंगे कि इस ग्रंथ का लोकार्पण करेंगे इस ग्रंथ के बारे में भी कुछ बता दू ये श्री आनंद वृन्दावन चंपू जो है वो चंपू एक विधा होती है संस्कृत काव्य की जिसमें गद्य और पद्य दोनों होते हैं और इसमें छोटी सी छोटी घटनाओं का वर्णन किया जाता है कृष्ण उठे और फिर कैसे उठे ये बात होगी किस चद्दर पे सोए थे वो बात होगी पलक कैसे खोले यह बात होगी उनके सामने कौन खड़ा था कैसी हवा चल रही थी और उसके एक एक चीज की एक एक घटनाओं का इसमें वर्णन होता है क्रियात्मक पत्ता खड़का तो राधा का हृदय धड़का कि कहीं वो तो नहीं आ रहा है जबकि वो हवा से धड़का था तो ऐसे छोटे छोटे एक एक प्रसंग को इस, इस विधा में छोड़ा नहीं जाता है तो बहुत ही ये तो है बाईस स्तवक का बहुत बड़ा ग्रंथ है लेकिन महाराष्ट्र ने चौथे और पांचवें स्तवक के कुछ श्लोक लिए हैं और स्वतंत्र प्रवचन किए हैं उन पे पर बहुत ही मधुर है एक तो वो खुद ग्रंथ अपने आप में बहुत ही भगवान की लीलाओं के कारण बहुत मधुर है उसके बाद महाराष्ट्र ने जब बोला है तो आप समझ सकते हैं वो क्या हुआ होगा तो बहुत कम मात्रा में अभी यहाँ उपलब्ध है और हमारे भाई लोग जब छूट दे देते हैं तो उपलब्ध तो मतलब वो ग्रंथ तो खट से निकल जाता है पता भी नहीं लगेगा फिर बाद में जो लोग लेने वाले होते हैं वो कहते हैं कि भाई इतने क्यों आया और आना चाहिए तो मैं पूज्य श्रीवामी सिंह जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन लोकार्पण कराता हूँ आप सब लोग करतल ध्वनि से और एक दो सूचनाएं अध्यक्षी उद्बोधन के उपरांत कुछ नहीं बोलूंगा केवल आभार ज्ञापन होगा तो एक दो सूचनाएं भी दे दें एक तो प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन में प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट में प्रतिदिन रविवार को साढ़े चार बजे शाम को महाराष्ट्र का वीडियो चलाया जाता है और प्रतिदिन सुबह साढ़े से साढ़े तक 15 मिनट के लिए ऑडियो प्रवचन होता आज की जो प्रवचन थी गीता पे थी बहुत ही स्पष्ट आवाज महाराष्ट्र की और ये ग्रंथों की जो छूट वाली बात थी वो 20 प्रतिशत साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट 20 प्रतिशत अंगूरी देवी शौर्यवाला चैरिटेबल ट्रस्ट और 10 प्रतिशत तो हमारे प्रेमपुरी प्रेमपुरी विजय आश्रम ट्रस्ट की ओर से तो इस तरह पचास की छूट हो गई स साहित्य के ग्रंथों पर अब मैं परम पूज्य स्वामीश्री जी से के चरणों में विनम्र निवेदन करता हूं कि आज का अध्यक्षीय उद्बोधन निर्वाण आराधन महाराष्ट्री और हम सबके कल्याणार्थ जो कुछ हो वो हमें बतावें शेख स्मुख मी नक्षो प बलिपरत्न सक चरण या श्रीमत्सभाक्रीमुख विघ्नराज जननी श्रीमत मीनाक्षी प्रण तोम कारुण्य निधे गुरोह गुरो गुरोर्दे महेश गुरो साक्षात् ब्रह्म नमः नमः नारायण नारायण सृष्टि के कण कण में व्याप्त सबके अंदर विराजमान अंतर्यामी भगवान को नमन करते हुए जिस महापुरुष के आराधना महोत्सव में हम लोग यहां एकत्रित हुए तो सर्वत्र अष्टे अष्टिभाति प्रिय रूप से विराजमान उन महापुरुष को भी नमन करते हुए मंच में विराजमान परम पूज्या स्वामी श्री कपिल जी महाराज पूज्या शिवराज जी विद्वदरिष्ठ पूज्या सोमदत्त जी नरेश वैदी और गिरीश भाई मधुसूदन जी और समस्त ट्रस्टी लोग हैं सबको भी अभिवादन करते हुए यहां उपस्थित समस्त सत्संग प्रेमी उनको भी रूप से अभिवादन करता आज हम लोग प्रेमपुरी आध्यात्म विद्याभवन में कहां बैठे हैं प्रेमपुरी आध्यात्म विद्याभवन आराधना महोत्सव हम लोग बना रहे किन के अखंडानंद जी महाराज प्रेम का जो पुर है आनंद है पर ब्रह्मा परमात्मा उसका आराधना उसमें ही हो सकता है सर्वत्र नहीं हो सकता है। और ये दो महापुरुषों के प्रेम भी पहले एक थे दोनों एक थे उनका जीवन में एक घटना आती है महापुरुष सुना रहते थे मैंने भी सुना एक बार हमारे जो परम गुरु प्रेमपुर जी महाराज और अखंडानंद जी महाराज गाड़ी से जा रहे थे चातुर्मास का समय और खिड़की खुली थी उधर से कोई गाड़ी आ गई जल उड़ करके मुंह में गया तो कहते हैं अभी तक भगवान का हम लोग चरणोदक लेते आज, आज पृथ्वी माता का चरणोदक ले दृष्टि देखे उनकी ऐसे जो महापुरुष है उनका आराधना महोत्सव में हम लोग यहां एकत्र अच्छा आराधना किसको कहते हैं? भूमिका में सोमदत्ती ने उठा भी दिया था और कुछ विश्वनाथ जी ने भी संकेत भी दिया आप लोगों को पंचदेवता उपासना तो यहां पंचदेव उपासना है क्यों और भी उपासना होनी चाहिए पांची देवतों की क्यों उपासना है परमात्मा एक है अखंडा सच्चिदानंद रूप है किंतु जिज्ञासु साधकों के लिए पांच भाग में विभक्त देश एक ही ओम है वो अव्यक्त रूप माना जाता है नम शिवा या पंचाक्षर है व्यक्त रूप से प्रकट हो जाता है पिछले जो पांच तत्व है एक होने पर भी पांच है पांच होने पर भी एक है पिछले तो जो पांच तत्व है आकाश से लेकर पृथ्वी पर्यंत तो आकाश तत्व का प्रतीक माना जाता है भगवान विष्णु क्यों किसी का प्रतीक मानने के लिए उसमें कोई ना कोई सादृश्यता होनी चाहिए कुछ ना कुछ कंपैरिजन होना चाहिए तो आकाश तत्व का प्रतीक विष्णु क्यों माना आकाश व्यापक है विष्णु का भी अर्थ विवेष्टी थे विष्णु जो व्यापक है वो विष्णु है तो आकाश तत्व का प्रतीक रूप से भगवान विष्णु की उपासना की जाती है और दूसरा है वायु तत्व है वायु तत्व का प्रतीक है भगवान सूर्य माना जाता है क्योंकि वायु का भी गमन आगमन होता है सूर्य का भी माना जाता है तीसरा जो तत्व है अग्नि तत्व है तो उस अग्नि तत्व का प्रतीक है मां दुर्गा मानी जाती है क्योंकि अग्नि ही सबको जला सकती है दुर्गा ही सारे पापों को जलाती है और जल तत्व है उसका प्रतीक है भगवान गणेश कोई भी आप पूजा करते हो जल के बिना पूजा संभव नहीं जल आवश्यक है वैसे ही कोई भी आप पूजा करते हैं गणेश के बिना संभव ही नहीं भगवान शिव जी को भी गणेश की पूजा करना पड़ा तो जल तत्व का प्रतीक है गणेश और पृथ्वी तत्व है उसका प्रतीक भगवान शिव माना जाता है तो शास्त्र में पंचदेवता क्यों कहा आप जानते हैं हमारा एक सनातन धर्म है महापुरुष बार बार कहा रहे किंतु मानने के लिए कोई तैयार नहीं एक दूसरे से झगड़ा कर रहे द्वेष कर रहे शिवजी को मानने वाला भगवान विष्णु को नहीं मानते विष्णु को मानने वाले शिवजी को नहीं मान रहे कृष्ण को मानने वाले ही कृष्ण का दूसरा रूप को नहीं मान रहे बालकृष्ण को मानेंगे आगे कृष्ण को नहीं मानते ये भेद मिटाने के लिए शास्त्र और महापुरुषों ने पंचदेवता बता दिया उसमें जो अपना आराध्य है वो प्रदान रहता यदि आप शिव के उपासक है वो प्रदान हो गए चारुष के अंग हो गए यदि आप गणेश के उपासक हे गणेश प्रदान हो गए चारुष के अंग है यदि कोई कहे मैं शिव भक्त हूं अन्य को उपासना नहीं करूंगा अंगों की उपासना के बिना अंगी पूर्ण नहीं माना जाता इसलिए बता दिया आज जो हम लोग यहां आराधना में उपस्थित है वो है अखंड खंड नहीं है अखंड है दो प्रकार का आनंद होता है खंड खंड जो आनंद मिलता है उसी का नाम है विषयानंद कहा गया है पंचदशी में वो खंड आनंद है खंड का मतलब है कोई वस्तु आपके सामने आ गई अनुकूल होना चाहिए प्रतिकूल नहीं उससे हमारे अंतकर्ण में एक सात्विक वृत्ति आती और वो जो अखंडानंद का जो आनंद है उसमें प्रतिफलित होता है वस्तु के द्वारा जब तक वो वस्तु है तदाकार वृत्ति बनी सात्विक उस सात्विक वृत्ति में अखंडानंद का आनंद प्रतिफलित हो गया तो खंड रूप से बहन हो गया वस्तु हटते हुए निवृत्त उसी का नाम है खंड खंड आनंद जो खंड खंड जो आनंद मिल रहे वो अलग अलग है परिवर्तन भी हो रहे वो किसी को आनंद मिल रहा है किसी को दुख भी हो सकता है ऐसा नहीं किंतु जो अखंडानंद है वो सबका आनंद स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप है उसी को ही अखंड आनंद का उसी की ही आराधना है वही पंचदेवता में वही विराजमान है एक ही परमात्मा ये पंचदेवता में वही आ जाता है इसलिए शास्त्र में आप देखिए हरेक भगवान का दो स्वरूप माना जाता है एक सगुण और एक निर्गुण अधिकारी कैसा है उसके ऊपर उनकी उपासना होती है आराधना होती है अधिकारी को लेकर मंडी भगवान है उनका भी देखिए दो स्वरूप बताए आगम शास्त्र में एक अपवर्ग स्वरूप है एक पवर्ग स्वरूप है तो अपवर्ग कहते हैं मोक्ष है, है निर्गुण निराकार वही आनंद तत्व है और दूसरा है वहां बता दिया सगुण स्वरूप है पार्वती फणि बालेन्दु भस्मा मंदाकि तथा पवर्ग रचिता मूर्ति अपवर्ग फलप्रदा शंकर जी के वहां पवर्ग पड़े हैं पवर्ग प प भल तो पार्वती फ मतलब फणि सर्प बकार है बालेन्दु चंद्रमा भात है भस्म मां का मतलब मंदा के नहीं ये पवर्ग से भगवान को बना ऐसा गुण अपवर्गा ये पवर्ग को हटा दीजिए फलप्रदा मतलब वही मोक्ष स्वरूप हो जाता तो ये अधिकारी भेद से ऐसा माना है अधिकारी भी अलग है उत्तम है मध्यम है और श्रेष्ठ अधिकारी माना है इसलिए यहां आराधना शब्द सुनते हुए अपने और दो अपने शब्द सामने आते हैं आराध्य कौन है आराधक कौन है आराधना बीच में एक संबंध हो गया दोनों का किसकी आराधना कर रहे हैं आराध्य की कौन आराधक उसी को ही शब्दांतर से दे कहे उपास्या उपासना उपासक कहा गया और दूसरे शब्द से भी कहे तो ध्येय ध्याता ध्यान कहा दिया तो आराधन का मतलब एक प्रकार से उपासना है चिंतन है अनुसंधान है तो भी तीन प्रकार से माने हैं शास्त्र में ऐसा तो बहुत मान है एक तो उपासना ये है वो मेरा है अभी तक हम संसार को मेरा मान के बैठे थे वहां से तो हट गए आराध्य मेरा है तो यहां तक पहुंच गए आप उसके बाद दूसरे चरण में आप प्रवेश होता है मैं उसका हूं मैं उसका हूं अभी तक मान रहता मैं संसार का हूं अमुक का हूं करके अब बोल दे उसका तीसरे कोटि में जाते हैं वही मैं हूं तुमेव तो अहम अस्मी ये श्रेष्ठ आराधना माना जाता है पिछले इसलिए यहां महाराज के आराधना में हम उपस्थित हुए देखिए आराधना कभी एक दिन का नहीं होता है जीवन है। कब तक करना चाहिए भोजन कब तक करना चाहिए किसको बताना पड़ता है क्या खाने वाले को ही पता है तो पेट भर गया उसके बाद अपने आप व्रत हो जाएंगे वैसे ही जो आराधना है केवल एक दिन नहीं है जब तक उस अखंडानंद स्वरूप में हम स्थित नहीं हो जाएंगे तब तक आराधना करती रहना चाहिए ये मानव जीवन मिला है किसके लिए है क्या लक्ष्य है कहा जाना है क्या प्राप्त करना है विचार करके आराधना में प्रोत्त होना चाहिए ये संसार एक सुंदर बगीचा है उस बगीचे में खिले हुए हम पुष्प है पुष्प की चार गति आप देख सकते हैं जैसा एक पुष्प है माला बन करके हमारा आराध्य के गले के हार बन जाता है और एक पुष्प है मुर्दे का गले को मुर्दे के ऊपर भी चढ़ाया जाता है और तीसरा जो है पुष्प है हवा से उड़ करके नाले में गिर जाता है और एक चौथा पुष्प है झाड़ में सूख जाता है वैसे ही ये संसार रूप बगीचे में खिले हुए हम पुष्प है वो तीन कोटि के ना हो जावे मुर्दे में मतलब ये विषय रूप मुर्दा है कुणपोपभ भोग्यम ध्रुवजी बोल रहे ध्रुवस्तुति में ध्रुवजी बता रहे वो कैसे कुणपोप ऊर्दे के समान है तो इसलिए जीवन वहां नहीं जाना चाहिए तो ये जो जीवन है इसमें जो पुष्प है भगवान और आराध्य के गले के हार बनावे तो हार तभी बनेगा निरंतर उसका आराधना तो आराधना करते करते हमारा अंतकर्ण शुद्ध होगा क्योंकि अंतकर्ण में मल पड़ा है इसलिए हम आनंद में स्थित नहीं हो रहे सकंड में ही घूम रहे मल विक्षेप आवरण को हटाने से ही जो आनंद तत्व है जो यद्यपि यहां हमारे सामने नहीं परिचिन्ह से अस्थिभाति प्रिय से सर्वत्र विद्यमान है तो सबके अंदर प्रतिदी हो जाएगा तभी जाके उनके प्रति वास्तव में हमारी श्रद्धांजलि है पुष्पांजलि तो मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से और भगवान से जो अभिन्न जो तत्व है यद्यपि उससे प्रार्थना करने की भी कोई आवश्यकता नहीं वो सब जानते हैं अंतर्याल तो वे हमारा एक कर्तव्य है हम आरती करते हैं भगवान सूर्य को भी करते आरती तो सूर्य को क्या आरती करेंगे संभव नहीं तो भी हमारा भाव प्रकट करने के लिए हमारा अंदर के एक विचार है वो प्रकट करने के लिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं रेशाब सर्वत्र जो अखंड आनंद में स्थित है हम लोग अभी सकंड आनंद में है उस सकंड आनंद से हटाकर आपके जैसा उस अखंड आनंद में प्रतिष्ठापित करने के लिए आगे जाने के लिए हमारे अंदर सामर्थ्य दे इतना कहते हुए मेरे वाणी को उनके चरण में अर्पण करता हूं ओम शांति शांति शांति